श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तृतीय अध्याय नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय दिव्य भावारूढ़ श्री रामकृष्ण देव की मानसिक अवस्था की विवेचना शास्त्रों ने निर्देश किया है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष सर्वज्ञ होते हैं ब्रह्म विज्ञान में सुप्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव के इस समय का क्रियाकलाप देखकर यह शास्त्र वाक्य ध्रुव सत्य रूप से समझा जाता है कारण दिखाई पड़ता है कि वे इस समय केवल ब्रह्म के सगुण निर्गुण दोनों भावों तथा ब्रह्म शक्ति माया के साथ साक्षात संबंध स्थापित कर सब प्रकार के संदेह और मलिनता के परे पहुंचकर कर स्वयं सदानंद भाव में विराजमान ही नहीं हुए थे वरण भावमुख में सदा अवस्थित रहकर माया राज्य का जो गूढ़ रहस्य जब भी जानना चाहते थे तभी उसे जान लेते उनके अति सूक्ष्म दृष्टि संपन्न मन के सामने वह अपना स्वरूप छिपाकर नहीं रख सकता था और वैसा होना ही चाहिए क्योंकि भावमुख तथा मायाधीश ईश्वर का विराट मन जिसमें कभी तो विश्व रूप की कल्पना प्रकट होती है और कभी लुप्त हो जाती है दोनों ही एक पदार्थ है वे अपने अहम की क्षुद्र सीमा पार कर उस विराट के साथ मिलित होकर अवस्थित रहने में समर्थ हुए थे उस विराट मन में समुदित सभी कल्पनाएं, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीयमान होती थी श्री रामकृष्ण देव इस अवस्था में पहुंच सके थे इसी कारण उन्हें अपने भक्तों के आगमन के पूर्व ही उनके पूर्व जन्मों की बातें ज्ञात हो गई थी विराट मन की किस विशेष लीला को प्रकाशित करने के लिए उनका वर्तमान शरीर धारण हुआ है यह भी वे जान गए थे उन्हें यह भी ज्ञात था कि उस लीला की पुष्टि के लिए कुछ उच्च श्रेणी के साधकों ने इस प्रेक्षा से जन्म ग्रहण किया है उनमें से कौन कौन व्यक्ति उस लीला को प्रकाश में लाने में उन्हें अल्पाधिक सहायता देंगे और कौन कौन उसके फलभोगी मात्र होकर केतार्थ होंगे यह भी वे समझ सके थे उन भक्तों का आगमन काल निकट जान उनके लिए वे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे माया के राज्य के भीतर रहकर इन गूढ़ रहस्यों को जो जान सके थे उन्हें सर्वज्ञ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है सुरेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ की प्रथम भेंट अपने चिन्हित भक्तों का आगमन काल समीप जानकर दिव्य भावारूढ़ श्री रामकृष्ण देव इस समय उनके लिए किस प्रकार उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे यह स्वामी विवेकानंद के उनके समीप प्रथम आगमन की बात पर ध्यान देने से अच्छी तरह समझ में आ सकता है स्वामी ब्रह्मानंद कहते थे श्री रामकृष्ण देव के समीप उनके स्वयं आने के प्रायः समकाल में कलकत्ते के शिमला नामक मोहल्ले के निवासी श्री सुरेंद्रनाथ मित्र दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए थे प्रथम दर्शन के दिन से ही श्री सुरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे और थोड़े ही दिनों में उनके साथ घनिष्ठ संबंध से प्रसादित होकर उन्हें एक दिन अपने घर लिवा गए थे वहां उन्होंने आनंदोत्सव का अनुष्ठान किया था किसी सुकंठ गायक के न मिल पाने के कारण सुरेंद्रनाथ ने उस दिन अपने पड़ोसी श्रीयुक्त विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्र को ही श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख भजन गाने के लिए बुलाया था था श्री देव तथा उनके प्रधान लीला स्वामी दोनों का परस्पर दर्शन उसी प्रकार संगठित हुआ वह बारह सौ अठासी के हेमंत का अंतिम भाग सन अठारह सौ इक्यासी ईस्वी का नवंबर मास होगा नरेंद्र की आयु उस समय अठारह वर्ष की थी तथा वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की एफ ए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे